जिज्ञासा वेदांत शास्त्र में जगह जगह आता है कि अपरोक्ष ज्ञान से ही मुक्ति होती है यह अपरोक्ष ज्ञान क्या है समाधान जगत के जितने भी ज्ञान हैं चाहे प्रत्यक्ष हो या अनुमान उनके लिए कारण की अपेक्षा होती है परंतु अपरोक्ष ज्ञान में किसी कारण की आवश्यकता नहीं है अपरोक्ष ज्ञान केवल आत्मा का ही होता है इसके लिए बुद्धि की भी अपेक्षा नहीं है बुद्धि की भूमिका केवल वृत्ति व्याप्ति तक ही है ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है जैसे प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति होती है उसी प्रकार वृत्ति से आवरण भंग मात्र होता है आत्मा का प्रकाशन नहीं होता आत्मा स्वयं प्रकाश है वह तो किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता इस प्रकार मन बुद्धि इंद्रिय आदि संपूर्ण कारणों से निरपेक्ष होकर जो ज्ञान होता है वही अपरोक्ष ज्ञान है आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है शास्त्र से होने वाला इस प्रकार का ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ यह अनुभूति अपरोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान एक बार होने पर किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होता क्योंकि सभी प्रमाण इदम विषय है जिज्ञासा ज्ञान की कितनी भूमिकाएँ हैं और वे कौन कौन सी हैं समाधान ज्ञान की कोई भूमिकाएं नहीं होती भूमिकाएं तो चित्त की होती है और वे सात प्रकार की हैं शुभेच्छा विचारणा तनमानसा तत्सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भावनी और तुरीय जिज्ञासा सकल दृश्य निज उदर मेल सोवय निद्रा तोगी सारे विश्व को कैसे खाया जाएगा और निद्रा जाग कर कैसे सोएगा समाधान खाना सरल भी है और कठिन भी जब तक एक शरीर त्याग कर कैसे सोएगा समाधान खाना सरल भी है और कठिन भी जब तक एक शरीर में अहमता है तब तक सकल दृश्य इस बात को समझना कठिन है आधा शेर भोजन पेट में नहीं डाल सकता तो संपूर्ण विश्व को कैसे डालेगा पर सुरेश्वराचार्य भगवान कहते हैं भुक्तम यथान्नम कुक्षित कुक्ष सात्म पश्यती पूर्णा हंताकम विश्व जोगी स्वरस्त आपके सामने थाली में रखा हुआ जो भोजन है वह बाहर दिख रहा है अब आपने उसको खा लिया पहले वह आपकी अहमता के बाहर था अब अंदर हो गया हमारी अहमता केवल इस शरीर से संबंधित है इस अहमता से थाली में रखा भोजन बाहर दिखता था अब खा लिया तो अहमता के अंदर हो गया अहमता शरीर में करके रखी है तो बाक़ी सब बाहर हो गया यह अहमता जो शरीर के साथ कर रखी है वह नित्य तो नहीं है स्वप्न में यह शरीर तो पड़ा रहता है और एक कल्पित शरीर में आपकी अहमता जुड़ जाती है इसलिए वहाँ आपका बनाया हुआ जगत अंदर होने पर भी बाहर हो जाता है विचार करके देखिए आपका अहम यदि एक शरीर को छोड़ दे तो वह व्यापक हो जाएगा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को छोड़कर मैं का विचार करेंगे तो पता लगेगा कि आपका मैं परिचिन नहीं हो सकता अपनी अहमता को आकाश के साथ एकीभूत करके देखिए तो संपूर्ण विश्व आपके अंदर हो जाएगा अहम शब्द बहुत व्यापक है आ और हा के बीच में सभी वर्ण आ गए उन्हीं वर्णों से सभी शब्द बनते हैं वही शब्द संपूर्ण विश्व है क्योंकि शब्द और अर्थ का अभेद है आपका अहम कोई मामली वस्ती नहीं है यदि आपकी पूर्ण अहमता हो गई तो संपूर्ण विश्व आपके अंदर हो जाएगा अर्थात आपके अहम के अंदर हो जाएगा क्योंकि पूर्ण अहमता ईश्वर रूप है एक सूर्य का दस जल से भरे हुए घड़ों में प्रतिबिंब पड़ रहा है अब यहाँ दस हजार सूर्य दिखाई दे रहे हैं जलानुसार कोई लाल दिखाई दे रहा है कोई पीला वस्तुतः सूर्य किसी घड़े का नहीं है परंतु दस हजार सूर्यों का व्यवहार हो रहा है घड़ा हिल रहा है तो सूर्य भी हिल रहा है गलती कहाँ हो रही है प्रत्येक सूर्य यह समझ रहा है कि मैं इस घड़े का हूँ वह अपने मूल स्वरूप को नहीं जान रहा है यदि वह जान ले कि मेरा मूल स्वरूप आकाश में है तो वे दस हजार घड़े के सूर्य उस सूर्य के अंदर हो जाएंगे इसी प्रकार अहंकार से लेकर शरीर पर्यंत मय को छोड़ने के लिए तीब्र मुभुक्षा होनी चाहिए सूर्य जिस घड़े वाला दिख रहा है उस घड़े एवं उसमें भरे जल से सूर्य का मोह नहीं टूटता है यह स्थल शरीर ही घड़ा है मन प्रधान सूक्ष्म शरीर ही जल है उसमें व्यापक ईश्वर रूप प्रतिफलित हो रहा है प्रतिफलन ही सूर्य रूप है यही व्यापक तत्व मय का अर्थ है व्यापक के आधार बिना कुछ बनता भी नहीं है व्यापक तत्व प्रतिफलन और अंतकरण मिलकर जीव संज्ञा हुई है चैतन्यम चैतन्यदिष्ठान लिंग देहशस् यह पुनः चिक्षाया लिंगदेहस्था तो जीव उच्य पंचदशी मैं तो तीन अंश आ गए इसमें प्रतिफलन हुआ है उस अंतकरण के साथ जो अहमता है उसको तोड़ना है उसको तोड़ा कि प्रतिफलन उधर व्यापक की ओर घूम जाएगा प्रतिफलन की बहिर्मुखता को टूट मुखता टूट जाएगी तब यह अनुभूति होगी कि सभी शरीरों में मैं ही प्रतिफलित हो रहा हूँ यही पूर्ण अहमता है यही ईश्वर रूपता है इसलिए भगवान ने गीता में कहा है क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेशभारता इसी को ही सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं पूर्णा हंता कवलितम और इसी का अर्थ हुआ सकल दृश्य उधर उदर मेरी देखिए आप घोर अंधकार में शांत बैठे हैं और सभी इंद्रियां शांत हैं मन में एक संकल्प हुआ वह आप में ही हुआ परंतु चैतन्य की महिमा यह है कि संकल्प उद्भूत होते ही आपने उसे जान लिया अब एक जानने वाला हो गया और एक जो जाना जा रहा है वह हो गया देखिए अवकाश भी मिल गया अवकाश कहीं से आता नहीं है आप अपनी अहमता को जहां से खींच लोग लेंगे वही इलम हो जाएगा चैतन्य में अवकाश भी कमी कहां है शिष्ट के आदि में एको हम इस स्थिति में सारा दृश्य अंदर है फिर बहुश्यामा प्रजा यह संकल्प होते ही बाहर दिखने लगा यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग हो गया अब यदि समेटना है तो वही एको हम में जाओ इसी को तुलसीदास जी कहते हैं सकल दृश्य निज उधर मेली दूसरी शंका यह होती है कि निद्रा में भी जगत अंदर होता है फिर योगी की दशा और सुसुप्ति दशा में क्या अंतर है तब कहाँ सोवे निद्रा तज योगी फिर कहाँ सोता है स्वरूप सेते सुषुप्ति में भी व्यक्ति ईश्वर भाव में जाता है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति परंतु सुषुप्ति अज्ञान दशा में है वहाँ पर अज्ञानोपाधि अव्याकृतोपाधि ईश्वर है योगी तो निद्रा सुषुप्ति को भी त्याग कर अपने स्वरूप में सो जाता है यहाँ सोने का अर्थ इससे भिन्न नहीं है निद्रा में भी सुख का अनुभव तो होता है पर वह प्रतिफलित सुख है आनंदमय कोष का सुख है और स्वरूप का सुख तो परम सुख है दोनों में अंतर इतना ही है